Anurag Talk. Nav Sanyas Kya? Number two and number three. एक तो अभी अभी मेरे हाल में बात है जो सबसे पहले कर देनी है. अभी वहाँ साथ में मंदिर में. था उसे देखते मुझे इतना मुर्दा इतना मरा हुआ उसके जीवन की कोई लहज नहीं औपचारिक करना है इसलिए करते हैं तुम्हारा भजन तुम्हारा तुम्हारा जीवन जरा भी औपचारिक ना हो फॉर्मल ना हो उदासी की तो जरा भी जगह ना क्योंकि सन्यास अगर मरा तो उदास लोगों हाँ के हाथ में पड़ जाता है हंसता हुआ सन्यास पहला सूत्र तुम्हारे ख्याल में अगर हंस ना सको तो समझना कि सन्यासी नहीं पूरी जिंदगी हंसी हो है। सन्यासी ही हंस सकता है <laughs> बात की गंभीरता कन्यासी जुड़े रहते कन्यासी होना एक ऐसा बोझ का और ऐसा भारी गंभीरता का काम रहा है तो उसमें सिर्फ रुग्ण और बीमार आदमी ही उत्सुक हो सकते तो स्वस्थ आदमी न तो उदास हो सकता है न गंभीर मतलब नहीं कि वो छृखल होगा ये भी मतलब नहीं कि तो है कि वो उठना होगा सच तो यह है कि गंभीर गहरेपन का सिर्फ धोखा है वो गहरी होती नहीं सिर्फ दिखावा है जितना गहरा आदमी होगा उतना प्रफुल्ल होगा जितना भीतर जाएगा उतना बाहर प्रसन्न होता चलेगा भीतर जाने की परीक्षा और कसौटी ही यही है कि वो कितना बाहर प्रसन्न और हल्का होता होकर कि जिंदगी बाहर उड़ने लगे वेटलेस हो जाए तभी समझना कि भीतर गहिर हो तो इस मुल्क में सन्यास को हंसता हुआ बनाना पहला बड़ा काम है गांव गांव गली गली घर घर हंसी गूंज सन्यासी हमारा जहाँ प्रवेश करे वहां प्रफुल बैठा जाए वहां उदासीन हमारे सन्यासी को कहीं कहीं देखे तो खुशी आ जाए तो उसके चेहरे उसके व्यक्तित्व तो उसके धन उसके पूरे जीवन से जलने जाए ये तुमसे इसलिए कहता हूं कि सन्यास के साथ गंभीर होना एसोसिएट हो गया है और तुम्हारा चूंकि पहला ग्रुप होगा सन्यासियों हो का तुम बहुत कुछ निर्भर करेगा तुम्हारे पीछे जो लोग आएंगे अगर तुम उदास रहे तो वो उदास होके चले जाएंगे आदमी बिल्कुल इमिडेटिव तो तो गर तो है वो बिल्कुल नकल की जैसे बीस आदमी उदास बैठे कई माह को उदास बैठे अपन जरूर किए तो फंस जाए तो तुम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा तुम पर सब कुछ निर्भर करेगा कि तुम्हारे पीछे जो लोग आएंगे तुम जैसे होगे वो वैसे बनते चले जाएंगे वो ढलते चले फिर जो धर्म हट नहीं सकता वो धर्म बहुत नहीं फैल सकता क्योंकि जगत में कोई भी रोना नहीं चाहता जो रो रहा है वो भी मजबूरी में रोता है वो भी रोना नहीं चाहता जो उदास है वो भी मजबूरी में उदास है वो भी उदास होना नहीं चाहता इसलिए अगर हम उदास तरह की व्यवस्था बना लें तो उसमें थोड़ा सा उदास वर्ग उत्सुक हो जाता है अगर हम हंसता हुआ जीवन को कहीं अस्वीकार नहीं करते नकारते नहीं उसे पूरा परमात्मक मान के स्वीकार कर लेते हैं उसे नृत्य पूर्वक स्वीकार करते हैं, है अहोभावपूर्वक स्वीकार करते हैं। तुम्हें मैंने जो कहा कि तुम जाओ सड़कों पर गांव में और नचो और गाँव वो किसी भगवान की स्तुति में उतना नहीं जितना तुम्हारी आल्लाद की अभिव्यक्ति है, वो किसी भगवान की स्तुति का उतना सवाल नहीं जितना तुम्हारी प्रसन्नता को खिलने और फूलने का मौका मिलना चाहिए उसका सवाल और भगवान की स्तुति तो हो ही जाती है जब भी हम आनंदित होकर एक क्षण भी जीते तो हमारे आनंद का वो फूल उसके चरणों में पहुंच ही जाता तो अभी वहां देखकर मुझे ख्याल आया कि वैसी भूल तुमसे नहीं हो जानी चाहिए तुम अपने गीत में नृत्य में व्यवस्था भी देना तो भी व्यवस्था को गौण रखना प्राण को ही प्रमुख रखना व्यवस्था हो भी तो वो गौण हो उसके तोड़ने की हिम्मत हमें सदा हो कोई एक तुक में ही नाचना है ऐसा भी नहीं उसको तोड़ने की हिम्मत भी किसी क्षण होनी चाहिए क्योंकि जब बहुत व्यवस्था ऊपर बैठ जाती बहुत नियम और सब ढांचा बन जाता है तो भीतर से प्राण सिकुड़ जाते हुए मर जाते तो तुम मुझे बहुत व्यवस्था की फिक्र नहीं तुम बहुत प्राणवान होना हाँ जितना प्राणवान होने पर भी व्यवस्था चल सके उतना चलाना उससे ज्यादा नहीं ध्यान प्राणवान होने पर रखना व्यवस्था निश्चित ही सन्यास का जैसे हम नाम लेते हैं तो सन्यास के साथ जो हजार बातें जुड़ी रही वो तुम्हारा भी जोड़ने का मन होगा उसको जरा सोच समझ के क्योंकि तो मैं तुम्हें सिर्फ निपट कोई मरी मराई पुरानी परंपरा से नहीं जोड़ रहा हूँ सच तो ये है की संयास की एक नई ही अवधारणा तुम्हारे साथ जन्म लेती है तुम्हारे साथ पृथ्वी पर एक नए सन्यासी को ही भेज रहा हूं आज तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा कल दिखाई पड़ेगा जब हजारों आएंगे उस धारा में, तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि घटना कितनी बड़ी थी जो प्राथमिक घटना में, में सम्मिलित होते हैं उन्हें बहुत देर में पता चलता है कि घटना कितनी बड़ी थी वो तो पीछे पता चलता है तो तुम्हारे ऊपर दायित्व भी बड़ा है बोझ नहीं दायित्व का दायित्व यही बड़ा है कि तुम किसी तरह का बोझ मत इकट्ठा कर लेना, नहीं तो पीछे लोग उसको घसी चले जाएंगे तो तुम संन्यास का मतलब ही यही है मेरी दृष्टि में कि एक व्यक्ति ने जिंदगी को काम करना समझना बंद किया खेल समझना शुरू किया काम नहीं खेल वर्क नहीं प्ले तुम्हारे लिए जिंदगी काम नहीं है अगर तुम दफ्तर में भी काम कर रहे हो तो भी काम नहीं है अगर तुम चौकी में खाना भी बना रहे हो तो भी काम नहीं है अगर तुम बुहारी भी लगा रहे हो तो काम नहीं तुम सन्यासी हो तुम्हारे लिए कुछ भी अब काम नहीं है काम करना पड़ेगा काम होगा लेकिन तुम्हारे लिए अब सब खेल है तुम्हारा दृष्टिकोण खेल का ही होगा और खेल में ही बुहारी भी लगाई जा सकती और खेल में बड़ा काम भी किया जा सकता है लेकिन तब खेल से पीड़ा नहीं आती काम छोटे और बड़े होते हैं खेल सब बराबर होते हैं ये बड़े मजे के <laughs> काम में हायरेर की होती है कोई काम छोटे का काम है कोई काम बड़े का काम है खेल खेल नॉन हायरेरिकल है उसमें कोई हायरेर की नहीं है उसमें कोई नीचा ऊंचा नहीं खेल यानी खेल चाहे तुम सदरंज खेलो चाहे तुम ताश खेलो चाहे तुम गिल्ली डंडा खेलो चाहे तुम फुटबॉल खेलो तुम कुछ भी खेलो खेल कोई छोटा और बड़ा नहीं तो जैसे ही जिंदगी खेल बनती है वैसे ही उसमें हायरेर की ऊपर नीचे का मामला खत्म हो जाता है। तुम्हारे भीतर कोई ऊपर नीचे नहीं है। किसी इस कारण से ना कोई ज्ञान में ना कोई उम्र में ना कोई किसी और वजह से तुम्हारे पीछे भी लोग आएंगे वो भी तुमसे कोई पीछे नहीं होंगे कोई कभी भी आएगा जो जब आज आएगा वो जैसे खेल की दुनिया में सम्मिलित हुआ वैसे ही जो काम की दुनिया के नियम थे वो लागू नहीं होते अभी तक सन्यासी की दुनिया में भी काम के नियम लागू होते वहां भी सीनियरिटी है जूनियरिटी वहां भी जो एक साल पहले सन्यासी हो जाता है वो सीनियर होता जो पीछे आता है उसको नीचे बैठना पड़ता है सीनियर सन्यासी ऊपर बैठता है सीनियर सन्यासी के पैर पढ़ने पड़ते तुम्हारा पैर पढ़ने का मन हो तो तुम किसी के भी पढ़े तुम्हारा न पढ़ने का मन तो के हो तो भगवान भी हो तो मत पान तुमसे मिलने भी कोई आया और उससे भी तुम्हारा पैर पढ़ने का मन हो जाए तो बराबर पढ़ ले ये भी मत सोचना कि मैं सन्यासी हूँ और वो ग्रस्त हमें ग्रस्त तो सन्यासी की भी अवधारणाएं तोड़नी है तुमसे कोई मिलने आया और तुम्हें ऐसा लगे कि पैर पढ़ने जैसा लग रहा तो बराबर उसके पैरों पर सुलटा ले तुम्हारा सन्यास उससे सम्मानित होगा रख देता तुम्हारा संन्यास सम्मानित होगा सन्यास की जो मौलिक मनोदशा है वो विनय है वो विनम्रता है वो विनम्रता नियम नहीं मानते सिर्फ अविनम्रता नियम बनाते अविनम्र आदमी कहता है ठीक आप चूंकि उम्र में बड़े हैं इसलिए हम पैर छू लेते लेकिन हमसे उम्र में छोटा उसके कैसे पैर छू सकते अविनम्र आदमी कहता हमसे बड़ी उम्र के आदमी के पैर छू लेते हैं हमसे छोटी उम्र कैसे छुला लेते हैं इस तरह बैलेंस कर क्यों नहीं, नहीं, का। नहीं, नहीं, का। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं इधर छूना पड़ता है इधर छुला लेते हैं सब बराबर हो जाता है तुम्हारे लिए अब कोई इस जगत में छोटा बड़ा नहीं एक छोटा बच्चा तुम्हें प्यारा लगे तो उसके पैर छू लेना सड़क तो चलता उससे तुम्हारे सन्यास की गरिमा बड़ी गहरी होगी और संन्यास जो अहंकारग्रस्त हुआ उसे तोड़ने की हमें सुविधा हो जाएगी उसे तोड़ना अब मैंने तुमसे पहले कहा कि उदासी गंभीरता अगर ठीक से समझोगे तो वो सब अहंकार के लक्षण असल में अहंकारी आदमी खेल नहीं खेल सकता अगर खेल भी खेलेगा तो खेल को काम बना लेगा उसमें भी उसको जीतना ही चाहिए इज़्ज़त के फ़रोह हुए सम्राट हुए तो वो खेल खेलते थे लेकिन नियम उसमें था ये कि जीत सदा उनकी ही होनी चाहिए मतलब तो जो खेलता था उसको हारना सुनिश्चित हारना ही है उसको अगर वो जीत गया तो गर्म कट जाएगी क्योंकि कोई खेल नहीं वो मामला काम का है सम्राट जीतना ही चाहिए गंभीर आदमी खेल भी खेले तो काम बना लेता सन्यासी काम भी करे तो उसको खेल बना लेगा यही सन्यासी और ग्रस्त का फर्क काम और खेल का और अहंकार अपने तरह के ढांचे बनाता है वो ढांचे हमें नहीं बनने देने हैं तुम कहूंगा तुम पैर छूना किसी के भी मत छूना किसी के भी तुम झुक जाना कहीं भी सड़क चलते कोई तुम्हें दिखाई पड़ जाए तुम गये हो नाचने कोई तुम्हें दिखाई पड़ो तुम्हारा मन हो तुम तो एक क्षमत रुकना तुम उसके पैर छूना तुम कहीं भी झुकना तुम्हारे लिए सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बराबर है तुम सब में झुकना तुम्हें सारे लोगों के अनेक अनेक से हृदयों को अपने करीब लाना है तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी बड़ी जितनी किसी संन्यासी की कभी नहीं थी क्योंकि कोई सन्यासी था जो महावीर के सामने झुकता था राम के सामने अकड़ा रहता था कोई सन्यासी था जो कृष्ण के सामने झुकता था बुद्ध के सामने अकड़ा रहता था कोई बुद्ध के सामने झुकता था जीसस के सामने अकड़ा रहता था तुम्हें मैं पहली तरफ पृथ्वी पर एक ऐसा संदेश देने को कह रहा हूँ कि सब तुम्हारे हैं क्योंकि कोई हमारा नहीं इसका मतलब ठीक से समझ लेना सब हमारे तभी हो सकते है जब कोई हमारा नहीं अगर कोई भी हमारा तो फिर सब हमारे नहीं हो तो सारे मंदिर मस्जिद तुमको सौंपता हूँ सब तुम्हारे <laughs> नहीं तो नहीं नहीं। कहीं भी कुछ जाना ना करे तो नहीं करे तो दरवाजे पे नाचना भाई तुम भीतर नहीं आने देते हम बाहर नाच के चले गए हमें नाचने का हुआ तुम जितने दूर बता दो हम उतने दूर नाच के चले गए मस्जिद वाले नागे ना तो कहना की कितने दूर हम उतने दूर खड़े होकर नाचेंगे लेकिन मस्जिद परमात्मा को भी हम अपना गीत भेट कर जाना चाहते तुम जितनी दूर करो सीमा की दोस्त के बाहर नाच कर बाराचे वहीं से हम सिर के मस्जिद नमस्कार कर लेंगे तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां मेरे ख्याल में है क्योंकि इन दो वर्षों में मैं दस हजार लोगों को सन्यास की यात्रा पर चला दूंगा और जो काम कभी नहीं हो सका है वो हो सकेगा तुम्हें मैं जान के मस्जिद भेजूंगा मंदिर भेजूंगा अगर दस हजार सन्यासी इस मुल्क में मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारे के बीच मैसेजर्स हो जाए इस मुल्क के दंगे फसा तोड़ सकें कोई कारण नहीं है असल में जो कहते भी हैं कि सब एक है कुरान में भी यही गीता में भी वही वो भी इतने अकड़ के सिंहासनों पर बैठे रहते हैं वो तो कहते जरूर हैं एक में तो एक में कुछ होता नहीं उससे वो नहीं सकता हमें कुछ एक वे एक नहीं कहना है हम अपने एक्ट से जाहिर करेंगे कि एक है हमें कोई वक्तव्य नहीं देना उसका कि वो एक है हमारा कृत्य कहेगा कि वो है तुम किसी गांव में जाओ मस्जिद में भी ठहर जाना मंदिर में भी ठहर जाना जहां तुम्हें मौका मिले ठहराना तुम्हें हिंदू बुलाए हिंदू के घर खाना, खाना खा लेना मुसलमान बुलाए मुसलमान के घर खाना खा लेना ईसाई बुलाए उसके घर चले जाना और जल्दी ही मैं चाहूंगा कि मुसलमानों के भी लाना ईसाइयों को भी लाना सिखों के भी लाना इस संन्यास के वृक्ष के लिए सभी धर्मों के लोग आ जाए इसकी हमें फिक्र तुम जितने विनम्र रहोगे उतना सरल हो जाएगा और इसका तुम्हें पता ही नहीं कि विनम्रता का आनंद कितना है और अहंकार का दुख कितना है क्योंकि हम विनम्र कभी है ही नहीं इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि उसका आनंद कितना है जब तुम रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम कल सुबह से ही फिक्र करना कि तुम्हें जहां भी जीवन में विनम्र होगा मौका मिले उसे तुम चूक नहीं मत उसे तुम फौरन ले लुकने का एक भी अवसर मत तब तुम्हारे आनंद की कोई सीमा न रहेगी और तुम्हें इतना सहयोग मिलेगा और इतने साथी मिल जाएंगे जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल एक दूसरी बात धर्म का बहुत गहरा संबंध तर्क से नहीं है बुद्धि से भी नहीं उत्तर मुझे दिन रात तर्क और बुद्धि की बात करनी पड़ती है वो एक बहुत सिचुएशनल परिस्थितिगत मजबूरी है वो मजबूरी में तुम्हें तो कह दू वो मजबूरी ये है कि इस युग का जो विचारशील आदमी है वो ऐसी किसी बात को सुनने को राजी नहीं है जो तर्क और विचार से प्रमाणित न होती धर्म और तर्क वितार से, से संबंधित नहीं मुल्क इस समय का विचारशील आदमी धर्म से टूट गया टूट रहा है टूट गया है जो विचारहीन है वो धर्म के साथ रह गया है विचारहीन होने से ऐसा नहीं है कि वो विचार के पार है वो सिर्फ विचारहीन है वो विचार ही नहीं कर सकता और धर्म ऐसी चीज है कि जो विचार करने से भी आगे की चीज है तो विचारहीन के साथ धर्म मर रहा है बच नहीं सकता उसके साथ हर युग में वो चीज बसती है जो उस युग की बुद्धिमान प्रजा को उस युग का जो इंटेलिजेंसिया है उस युग का जो विचार संपन्न वर्ग है उसकी स्वीकृति में होती वही चीज बसती है दूसरी चीज कोई बसती नहीं तो मुझे निरंतर धर्म के लिए अत्यंत विचार तर्क से बात करनी पड़ रही है और वो सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही एक दफा तर्क और विचार से वो इंटेलिजेंसिया जो उस सुख हो जाए तो उसे धक्का देना निर्मिचार में बहुत कठिन नहीं है उसे हम राजी कर लेंगे लेकिन वो मुझसे ही राजी हो सकता है उसको जब इतना भरोसा आ जाए कि जहां तक उसका तर्क जाता है वहां तक तो मैं चलता ही हूं उससे आगे भी तर्क को ले चलता हूं जिस दिन उसे ये भरोसा आ जाए कि तर्क में मेरी कोई कमी नहीं है यानी तर्क में मैं कोई कंजूसी नहीं करता कोई बचाव नहीं करता जहां तक वो चलता उससे दो कदम आगे मैं तर्क में चलता हूं फिर भी मैं उससे कहता हूं कि तर्क के आगे कुछ तो ही उसको बात ख्याल लेकिन ऐसे धर्म का बहुत गहरा तर्क विचार से कोई संबंध नहीं यानी मेरी मजबूरी मेरी मजबूरी में तुम्हारी मजबूरी नहीं बनाना चाहता तुमसे मैं कुछ और ही काम लेना चाहता हूँ और मेरी मजबूरी तुम अपनी मजबूरी बना भी ना पाओगे उसमें तुम्हारे न पड़ोगे तुम धर्म को तर्क और विचार की तरफ से पकड़ने की फिक्री छोड़ो तुम उसे भाव की तरफ से पकड़ो क्योंकि जिनको मैं तर्क और विचार से भाव तक लाऊंगा उन्हें तुमने डुबाऊंगा तुमको तर्क विचार नहीं पकड़ना है तुम किसी से विवाद में भी नहीं पढ़ना वो विवाद विवाद का काम मेरे ऊपर छोड़ छोड़ो उसमें नहीं पकड़ना तुम उसको पढ़ना ही मत उसमें तुम सिर्फ परेशान और पीड़ित हो जाओगे उसमें तुम सिर्फ उपद्रव में पढ़ोगे तुम तो धर्म को जीना है। और तुम्हारा जीना ही किसी के लिए आकर्षण बन जाए तो उसे खींच देना तुमसे तो कोई तर्क करे तो तुम नाचना तुम कोई विवाद करे <laughs> तो, तो, तो तुम जीत गाना उसे जिंदगी तो से उठ कर दिया तुम जीत पाओगे तुम जीत पाओगे अन्य था तुम चिंता में पड़ जाओ और तुम खुद की भी शांति खो उसको त, हाँ, तो उसको तो तुम हाँ, उसको तो तुम शांत नहीं कर पाओगे तुम खुद भी अशांत हो जाओ तर्क की तो मैं सिर्फ उसी को आज्ञा देता हूं जो तर्क को खेल की तरह कर सके जो अशांत ना हो जिस दिन तुम में से कोई भी तर्क ऐसा कर सके कि उसकी मौज मजा है उसको कोई झंझट नहीं वो करे बाकी तुम्हारी चिंता बन जाए और विवाद तुम्हें परेशानी में डालने लगे तो मैं तुमसे नहीं कहूंगा तुम करूंगा अभी तुमसे पढ़ नहीं मिलता उसमें तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ध्यान रहे दुनिया में धर्म का प्रभाव कम इसलिए होता है इसलिए नहीं कि धर्म को तर्क देने वाले नहीं मिलते बल्कि इसलिए कि धर्म को जी के उत्तर देने वाले नहीं मिलते वो कम पढ़ते चले जाते तुम्हें मैं एक और सेतु का उपयोग करना है क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उससे में मुल्क की और मुल्क के बाहर की भी जो इंटेलिजेंस है उससे तो निकटता बना लूंगा लेकिन वही सब कुछ नहीं उससे भी बड़ा हिस्सा है जगत का समाज का जिसको बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं तुम्हें मैं उसे भी पकड़ने भेजना चाहता हूं तुम उसे भी घेर लाना तुम्हारा एक स्पष्ट जो जो दिशा है वो ये है कि तुम इतनी मोज से जियो इतने आनंद से जियो जो भी करो वो इतना रसपूर्ण हो कि दूसरे के मन में लोभ आ जाए उसे लगेगी ऐसी भी एक है तुम उससे मत करना की तर्क देते हैं कि हम तुम्हें समझाते हैं समझाने वाने का काम नहीं है बहुत तुम्हारा तुम तो कहना की हम ऐसे जीते हैं और मजे से जीते हैं। हम नहीं कहते की ईश्वर है हम नहीं कहते कि ईश्वर है हम इतने ही कहते हैं कि हमारा होना एक आनंद है और उस आनंद हम किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं हम किसको दें हम सब जगत को धन्यवाद देना चाहते हैं तो ये जो हम गीत गा रहे हैं ये किसी को मंदिर में बैठे भगवान के लिए नहीं ये सब में जो है उसके लिए उसको हम धन्यवाद दे रहे हैं तुमसे लोग पूछेंगे किस धर्म के तो तुम कहना हम सिर्फ धर्म के हो क्योंकि किस धर्म के लोग बहुत दिन रह चुके उससे कुछ हुआ नहीं अब हम एक और प्रयोग करते हैं हम सिर्फ धर्म मात्र के या सब धर्म हमारे हैं और सब धर्मों के हम हैं हजार प्रश्न तुमसे लोग पूछेंगे। तुम प्रश्न के उत्तर सदा सीधे देना। तुम्हारे उत्तर आर्गूमेंट नहीं होने चाहिए तुम्हारे उत्तर सिर्फ स्टेटमेंट होने चाहिए इसका फर्क समझ लेना एक तो उत्तर होता है जो दलील दलील का मतलब होता है कि तुम जो कह रहे हो गलत है और हम इसे सिद्ध करेंगे कि यह गलत स्टेटमेंट का मतलब और होता है वक्तव्य का मतलब होता है हमें पता नहीं गलत सही क्या है हम जो जी रहे हैं वही है और हम इसमें आनंदित अगर तुम अपने वक्तव्य में आनंदित हो तो भगवान को धन्यवाद तुम आनंदित रहो और अगर तुम नहीं हो तो हमारे वक्तव्य में भी आके देख लो हम आनंदित हैं मेरा मतलब ना वक्तव्य का मतलब क्या है वक्तव्य आर्गूमेंट नहीं है दलील नहीं है हम यही नहीं कहते कि हम सिद्ध करते हैं हम इतने कहते हैं कि हम मजे में हैं हुँँ. तुम अगर मजे में हो तो खुशी की बात है हम तुम्हारे मजे से जरा भी ऐतराज नहीं तुम अपने मजे में रहो किसी दिन हमारा मजा खो जाएगा तुम तुम्हारे मजे में सम्मिलित हो जाएगा अगर तुम मजे में नहीं हो तो व्यर्थ की दलीलों में मत पड़ो हमारे मजे में सम्मिलित होकर देखो मिल जाए तो ठीक अन्यथा तो हम बुलाते नहीं तो तुम खाओ इतनी सरलता से ही तुम अगर जाओगे जगत में तो तुम व्यापक काम करना इसका मतलब यह है कि जो मैं बोलता हूं जो मैं कहता हूं उस चक्कर में तुम बहुत मत पड़ना वो तुम्हारे लिए तुम समझ लेना लेकिन तुम दूसरे के लिए उसकी फिक्र मत पड़ना वो तुम्हारे लिए सिर्फ मानसिक क्लेश बन जाएगा और तुम्हारा मानसिक क्लेश किसी को भी प्रभावित करने वाला होने वाला नहीं है तुम्हारी मानसिक प्रफुल्लता प्रभावित करेगी इसको तुम प्रयोग करोगे तुम्हें फर्क ख्याल में आ जाएगा फौर तुम हंसना तुम्हारे विरोध में कोई बोले और तुम कहना कि आप जो विरोध में बोलते हैं ठीक ही बोलते होंगे। बाकी हम इतने आनंद में हैं हम उस आनंद को किसी तर्क के आधार पर छोड़ने की कोई मर्जी नहीं रखते उससे बड़ा आनंद तुम हमें बताते तो हम चलने को राज्य कोई कहता है ईश्वर नहीं तो उससे पूछना कि ईश्वर नहीं हो तो हमारा आनंद कैसे बढ़ जाएगा वो हम समझा दो तो हम चलने को राजी। कोई कहे कि भजन कीर्तन बेकार तो कहना है कि हम करने को राजी। लेकिन जो नहीं कर रहा है वो आनंद में हो तो, तो चलने को राह उससे कहना कि तुम बिना भजन कीर्तन खड़े होके यहाँ दिखा दो और हम भजन कीर्तन करके दिखाते और जो आनंद दिखे उसको चुन लेंगे मेरा मतलब सुन रहे ना मेरा मतलब कुल इतना है कि तुम एक वक्तव्य बनना बेअर स्टेटमेंट नो आर्गूमेंट कोई दलीलबाजी नहीं उसमें दलिलबाजी के बड़े खतरे है पहला खतरा कि दलिलबाजी सिर्फ उस आदमी को करना चाहिए जिसे दलील खेल हो जिसको उससे कोई कहीं कोई अड़चन विभूचन पैदा नहीं होती जिससे कोई चिंता उसे पैदा होती नहीं किया और गया पानी पे लकीर होती है उसको कोई मतलब नहीं है लेना देना पीछे लौट तो तो दलील वैसे आदमी की प्रभावी होती है इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि दूसरे वाले को भी पकड़ जाता है कि वो आदमी सिर्फ दलील नहीं दे रहा दलील देने में बहुत आनंदित है यानी उसकी कोई तकलीफ नहीं है और दूसरी बात यह है कि दलील का अलग मैकेनिज्म है नहीं? उसकी अलग व्यवस्था है उसकी अलग ट्रेनिंग है वो वर्षों की ट्रेनिंग है वो एक दिन का काम नहीं है प्रफुल्ल तो तुम अभी हो सकते हो तर्क र्कयुक्त में होने में वर्षों लग जाएंगे क्योंकि तो प्रफुल्लता क्षण में खिल सकती है अभी इसको फर्क समझ लेना है। तुम चाहो तो अव्यवस्थित ढंग से नाच सकते हो उसमें कोई दुनिया में रोकने को नहीं है लेकिन अव्यवस्थित ढंग से तर्क करोगे तो फंस जाओगे उसमें तो व्यवस्था चाहिए और उसका व्यवस्था का जाल भारी और मुझे पता है उसकी व्यवस्था का जाल कितना लंबा है उस जाल में अगर मैं तुम्हें डालू तो तुम्हारी पूरी जिंदगी मसूम लग जाए उससे न किसी को तुम दे पाओगे ना कुछ तुम कर पाओगे तो तुम्हें तो मैं बिल्कुल ही विमुक्त करता हूं तर्क वर्क में तुम नहीं मै और इससे तुम मेरी जो तर्क की व्यवस्था है उसमें सही होगी बनोगे क्योंकि अगर मेरे तर्क की व्यवस्था के पास तुम्हारे नृत्य भी दिखाई पड़ते हैं तो मेरा तर्क सिर्फ तर्क नहीं रह जाता नाच भी हो रहा है <laughs> उसको, उसको रखना और काम अब बहुत है कई तरह का है एक तो जहां भी तुम हो जल्दी से वहां छोटे छोटे मित्रों के मंडल बनाने शुरू करो एक गांव में एक सन्यासी बहुत कारगर नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सिर्फ समूह में कारगर होती है एक से नहीं हो पाएगा अगर एक संन्यासी सड़क पर नाचेगा तो पागल मालूम पड़ेगा और 50 नाचेंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि जगत संख्या से जीता है अगर तुम्हें अकेले को मैं भेज सड़क पर नाचे तुम पागल मालूम लेकिन जब पचास जाते हैं फर्कमस्त तो क्या होता है देखने वाला अकेला होता है तुम पचास होते देखने वाला अकेला होता है। क्योंकि दो आदमी इकट्ठे नहीं देख सकते दो आदमी इकट्ठे नाच सकते समझे ना फर्क देखने वाले कितने खड़े हो हजार आदमी खड़े हो लेकिन आज देखने वाला अकेला हो नाचने वाले पचास हो तो पचास से एक की टक्कर होती है उसको लगता है नहीं पागल होना चाहिए पचास <laughs> इसलिए तुम गांव गांव जहां जहां वहां ग्रुप को बड़ा करने में लग जाओ सुविधा बड़ी ये है कि पुराना सन्यास जो था तो वो भारी व्यवस्था में से आता था कहीं पांच वर्ष का कहीं दस वर्ष का प्राथमिक सीढ़ियां थी कहीं पांच सीढ़ियां थी अगर दिगंबर जैनों का सन्यासी होना हो तो पांच सीढ़ियां पार करनी पांच सीढ़ियां पार करने में अंदाजन बीस से और चालीस वर्ष लगते हैं यानी अगर दस साल का लड़का सन्यासी हो तो वो कोई 60 साल के करीब जाके उनकी आखिरी सन्यास की सीढ़ी पकड़ा होता है और इस 50 साल में उसके भीतर जो भी राग युक्त है जो भी संवेदन युक्त है वो सब मत जाता है ये ट्रेनिंग इतनी लंबी है ये इतनी बड़ी है तुम्हें तो मैंने सन्यास को बिल्कुल खेल ही कर दिया है तुम तो अभी ले लो तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुमने दोबारा सोचा कि नहीं इसकी भी कोई बात नहीं है क्योंकि इतना गंभीर में बनाना नहीं चाहता मैं वो तुम्हारा निर्णय है तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे बना नहीं रहे वो निपट तुम्हारी बात है तुम्हारे कपड़े पहनने से ये जगत कहीं खिसका नहीं जा रहा कुछ हुआ नहीं जा रहा फिर मैं कहता हूं कल तुम्हें लगे तुम वापिस लौट जाना कोई जरूरी नहीं है उस संन्यास में इतनी लंबी व्यवस्था इसीलिए थी ताकि वापस न लौटा जा सके अब सोचोगे जो आदमी एक एक जगह से 50 साल अप्रेंटिस रहा हो 50 साल 30 साल 25 साल जिस आदमी ने सिर्फ प्रवेश का शिक्षण लिया हो वो लौट सकता है लौटते वक्त उसको लगेगा 25 साल का सिर्फ शिक्षण है प्रवेश का जिंदगी तो चली गई उसकी सीढ़ियां चढ़ने में अब मंदिर में पहुंच पाया अब मंदिर से लौट कैसे सकते 25 साल की जिंदगी जो खोई है उसने वही मार्ग में खड़ी हो जाती कि वापस नहीं लौट सकता असल में इतने लंबे लंबे सन्यास का जो ट्रेनिंग था वो सिर्फ न लौट सके कोई वापस इसका इंतजाम था और कुछ मामला नहीं है उसमें तो कोई इसी वक्त हो सकता है वो तो सिर्फ एक एक डिसीजन है तुम्हारे मन का लेकिन इतनी व्यवस्था इसलिए की थी कि वापिस लौटना फिर असंभव है फिर कोई उपाय नहीं लौटने जो भी राजी होता है उसे तत्काल दे देना तुम सब अधिकारी हो उसको राजी कर लेना मुझे खबर कर देना उसको कहना कि जाओ यात्रा तुम्हारे ऊपर और कोई बंधन नहीं है सिवाय तुम्हारे अपने विवेक के तो उसको बंधन नहीं कहा जाता कोई तुम पर और डिसिप्लिन नहीं है कोई डिसिप्लिन नहीं तुम्हारे कपड़े हैं तुम्हारी माला है वो कोई डिसिप्लिन नहीं है वो भी उस खेल का हिस्सा है जिसमें यूनिफॉर्म चाहिए पड़ता है और कुछ नहीं हम तो जो एक खेल खेलने जा रहे हैं जो कि उसमें समूह का उपयोग करना है इसलिए बिना यूनिफॉर्म के समूह नहीं बनता है अगर तुम पचास आदमी बिना कपड़ों के सड़क पर खड़े हो तो तुम एक एक खड़े हो अगर तुम पचास आदमी एक से कपड़े पहनकर खड़े हो तो तुम इकट्ठे पचास खड़े तुम्हारे कपड़े तुम्हें इकट्ठा जोड़ बनेंगे, समाज के लिए उपयोगी होंगे और तुम्हारे लिए सदा स्मरण बनेंगे तुम्हें 24 घंटे स्मरण रहेगा कि तो तुम सन्यासी छोटी घटना नहीं है वो आदमी का पूरा का पूरी व्यवस्था बदल जाती बहुत छोटी सी घटना से एक दफा उसको रिमेम्बरिंग भर शुरू हो जाए तो इसलिए तुम्हें कपड़े हैं तुम्हें माला है वो तुम्हारे लिए एक स्वयं के स्मरण के लिए और समाज भी तुम्हें स्मरण रखेगा ये दोनों स्मरण तुम्हारे विवेक को जगाने के लिए प्रेरणा का काम करते रहेंगे। प्रेरणा का काम ही कर सकते हैं जगाना तो तुम्हें है ही अब तुम्हें अपने ही विवेक से जीना है और जिम्मेदारी तुम्हारी बढ़ जाती है क्योंकि तुम एक बड़ा काम करने का ख्याल अपने में और अपने से बाहर भी तुम्हें पकड़ा है ये भी ध्यान रखना कि सन्यास आमतौर से अब तक निजी काम था सेल्फिश काम था बहुत बस अपना ही था दूसरे से कुछ लेना देना नहीं था मैं जिस सन्यास की दिशा में तुम्हें ले जा रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारा अपना काम नहीं है क्योंकि मेरी अपनी समझिए कि इस जगत में जो भी श्रेष्ठतम फलित होता है वो सदा संबंधों में फलित होता है तुम भी खिलते हो तो दूसरों के अंदर संबंधों में खिलते हो अकेले अकेले तुम जरूर भीतर हो लेकिन अकेले होने का कोई आकार नहीं बनता आकार तो सब तुम्हारे दूसरों के साथ होने पर बनता है तुम सच बोलते हो झूठ बोलते हो अकेले में कुछ अर्थ नहीं है दूसरे के साथ सब बनना शुरू होता है तुम ईमानदार हो बेईमान हो तुम प्रसन्न हो कि उदास हो तुम क्या हो इसकी डेफिनेशन जो है इसकी जो रेखा है सीमा वो दूसरे बनाती है उनसे तुम निर्मित होते तो ये सन्यास हमारा सिर्फ निजी मामला नहीं निजी तो है ही समूहगत भी है व्यक्तिगत तो है ही समस्ती गति भी है तो तुम अकेले अपनी साधना पे निकले हो इतना ही नहीं तुम अपने साथ साथ समाज की साधना पर भी निकले हो क्योंकि समाज ही तुम्हें पैदा करता है समाज ही तुम्हें बड़ा करता है समाज में तुम जीते समाज में तुम मरते हो तुम भी समाज हो इसलिए बिल्कुल अकेले होने की बात बिल्कुल बेमानी है बिल्कुल तोड़ा नहीं जा सकता सब जुड़ा है इसको ध्यान में रखते हो इसलिए तुम्हारा विवेक तुम्हें पूरे वक्त ख्याल में लेना है कि तुम कैसे उठते हो कैसे बैठते हो क्या करते हो वो सब तुम्हें ख्याल में रखना है ख्याल में रखने का मतलब ये नहीं है तुम इसे गंभीर हो जाओ और तुम्हें उसे पैटर्नाइज कर लो मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम होटल में बैठ के मत खाना खा लेना मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम सिनेमा मत चले जाना hmm. नहीं तुम सिनेमा भी जा सकते हो तुम होटल में भी खाना खा सकते हो लेकिन फिर भी तुम सन्यासी हो तो तुम होटल में भी और तरह से प्रवेश करना वो बड़ी अलग बात है होटल में प्रवेश न करना उतना कठिन नहीं है सन्यासी की तरह होटल में प्रवेश करना बिल्कुल hmm. दूसरी बात है hmm. तुम सिनेमा में भी जाओ तो भी तुम सन्यासी हो तो तुम सन्यासी की तरह ही सिनेमा में प्रवेश कर असल में सन्यासी कमजोर था इसलिए वो नहीं गया था तुम जाना तुम्हें लगे तो जाना तुम्हें आनंदपूर्ण हो तो जाना तुम्हें न लगे तो नहीं जाना लेकिन जहां भी तुम जाओ वहां भी तुम सन्यासी हो वैसे ही तुम जाना सन्यासी की तरह का मतलब है कि तुम साधारण नहीं हो आप। तुम्हारे पास एक विशेष व्यक्तित्व है तुम्हें चारों तरफ लोग देख रहे हैं जब तुम साधारण तो तुम कोई नहीं देख बहुत चलती खुलती है उछलने कूदे उछलने कूदने में हर जाने सन्यासी की तरह उछलना छूदने में हर जाए तो छलने कूदने मुझे पसंद है उछले कूदे पर उसमें भी तुम जानना कि तुम्हें लोग देख रहे हैं उनके देखने का कोई प्रश्न नहीं उनसे कोई भयभीत नहीं होना है लेकिन जिन लोगों के बीच तुम्हें बड़े काम पर जाना है जिन लोगों के बीच तुम्हें बड़ी और बहुत कुछ करना है उनके मन में तुम्हारे प्रति एक आनंद का भाव अहो भाव बनता जाए गंभीरता का नहीं इस पर से ले लेना ऐसा ना बन जाएगा कि तुम भारी गंभीर हो ऐसा नहीं तुम्हारे प्रति एक अहो भाव बने कि इतना पुलकित भी व्यक्तित्व है इतना आनंदित भी फिर भी एक अनुशासन है उस आनंद में फिर भी एक व्यवस्था है उस आनंद में वो तुम्हारा आकर्षण बने वो तुम्हें खींचे दो तुम्हारे पास फर्क ख्याल में ले लेना पुराना सन्यासी भी ख्याल रखता था कि लोग देख रहे हैं लेकिन इसलिए कि लोग उसका आदर करें ये मैं तुमसे नहीं कह रहा कि लोग तुम्हारा आदर करें लोग तो तुम्हारा आदर करें ना करें ये सवाल नहीं।, नहीं है बड़ा नहीं लोग तुम्हें देख के आनंदित हो इन दोनों में बड़ा फर्क है ध्यान रखना आदर हम उसका करते हैं जिससे देख के हम आनंदित नहीं होते बल्कि थोड़े बेचैन हो जाते इसलिए आदर करने वाला आदमी चौबीस घंटे कमरे में रह तो हम कहेंगे अपने इस कमरे में हम नहीं रुक सकते क्योंकि <laughs> तो आदर क... जिसको हमें करना उसके साथ थोड़ी बहुत देर चल सकता है घड़ी आधा घड़ी हम आदर की व्यवस्था में रह सकते हैं फिर इसके बाद घबराने वाला हो जाता है लेकिन जिसके साथ हम आनंदित होते हैं उसके साथ हम चौबीस घंटे हो सकते उसके साथ कभी घबराना नहीं होता तो, तो तुम्हें आदर मिले ये तुम्हें ध्यान नहीं लेना ये तो अहंकार ही है प्रयोजन नहीं लेकिन तुम किसी के भी मन में कहीं से भी निकलो तो खुशी की एक लहर उसके मन में छोड़ जाओ बस उतना कुछ पूछना हो दो-चार बात पूछ। और एक प्रश्न आया है कि की घर वालों से बगावत हो जाती है इसको आप न्याय संगत मानते हैं और दूसरा एक प्रश्न कि घर वालों की नाराजी के कारण या उनको लोगों को खुश रखने के कारण या उनका कुछ अपना जो उनके ऊपर भाव है वो बताने के कारण कपड़ा बदलना उचित है नहीं, नहीं इसमें दो तीन बात लेना चाहिए एक तो ये कि जहां तक बने कोई दुखी ना हो इसका ख्याल रखना जरूरी जहां तक बने कोई दुखी ना हो तुम अपनी सारी कोशिश कर लेना कि घर में रहकर बिना किसी को दुखी किए तुम्हारा संन्यास फलित हो सके लेकिन किसी के दुखी होने के लिए अगर कोई उपाय ही ना बचे तो इसके लिए संन्यास नहीं छोड़ा जा सके क्योंकि तब तुम खुद दुखी हो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि सन्यास छोड़ने से मैं इतना दुखी नहीं होता है। जितना सन्यास लेने से घर के लोग दुखी होते हैं तब मैं दुखी होता हूं तब तुम मत लेना लेकिन तुम्हें ऐसा लगे कि घर के लोग तो दुखी होते हैं राजी नहीं है लेकिन घर के लोगों के दुखी होने से जितना मैं दुखी होगा उससे ज्यादा दुखी सन्यास को छोड़ने से हो जाऊंगा तो मैं तुमसे कहूंगा कि सन्यास लेना क्योंकि इस जगत में एब्सुलट चुनाव नहीं है रिलेटिव चुनाव है सब दूसरों के दुख का ध्यान रखना लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने दुख का ध्यान ही मत रखना क्योंकि तुम भी हो कोई दूसरों ने ठेका नहीं ले लिया है दुखी होने का ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है कि जहां तक बन सके वे सुखी हो एक भांति अगर ऐसा लगे कि असंभव है वे सुखी हो नहीं सकते तुमने अपनी सारी कोशिश कर ली कोई उपाय नहीं अब तो तुम्हें दुखी ही रहना पड़ेगा तो कहूंगा तुम सन्यास लेना लेकिन तुमने अगर सारी कोशिश कर ली है तो घर के लोग ज्यादा देर दुखी नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें ये भी तो दिखाई पड़ेगा तुमने सब कोशिश और सन्यास लेने के बाद भी तुम कुछ दुश्मन मत हो जाना भला वे तुम्हारे दुश्मन हो जाए तुम आना जाना जारी रखना तुम्हारा सब संबंध जैसा था वैसा जारी रखना तुम उनसे कहते रहना की आप नहीं रहने दे रहे हो इसलिए हम घर में नहीं रह रहे हैं हम तो रहने को राजी और हमें कहीं कोई फर्क नहीं हुआ कहीं भी कोई फर्क हुआ तुमको हमको बताएं। हम वैसे ही रहेंगे जैसे कल तक थे लेकिन अगर आप में ही फर्क हो गया हमारे संन्यास से हमें फर्क नहीं हुआ आप में फर्क हो गया और आप रहने में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको दुख इसलिए हम बाहर जा रहे लड़ाई अपनी तरफ से नहीं लेना अपनी तरफ से सदा ही मैत्री रखना है उनकी लड़ाई थोड़े दिन में मर जाएगी क्योंकि कोई भी लड़ाई एक तरफा ज्यादा दिन नहीं चलती फिर वे तुम्हें प्रेम ही करते हैं इसलिए चिंता तो रहे उनकी चिंता एकदम गलत नहीं है और सन्यास के नाम से वो जो समझते हैं वो कुछ और है जब तुम्हें देखेंगे कि वैसा सन्यास नहीं कुछ और ही बात है, तो पिघल जाएंगे तुम्हें प्रेम करते हैं इसलिए विरोध में है लेकिन जब देखेंगे कि कोई नुकसान नहीं हुआ जिस नुकसान के डर से वो विरोध तो विरोध गिर जाएगा उसलिए चिंता लेने की जरूरत नहीं है घर में ही रह के लेना न बन सके तो ही आश्रम में जाना और फिर भी घर वाले कल वापस बुलाएंगे बनता है तुम तो आ जाओ सन्यासी रहते तो घर आ जाओ उसमें कोई अर्जन नहीं थोड़ा विरोध आएगा स्वाभाविक लेकिन दो वर्ष का है जब हजारों लोग होंगे तो विरोध करता जाए अभी आनंद मूर्ति के पिता मुझे क्षमा मांग गए विरोध आया था कपड़े उपड़े छीन लिए सब किया था सब तरह से दबाया था अपनी माफी मुझे मांग के गए मुझे माफ कर देना मैंने आपके लिए कुछ गलत बात उस समय कहती हूँ गुस्से में वो भूल हो गई और किसी के लिए भी कहीं हो तो उन सबसे भी कितनी देर लगेगी अगर तुम ठीक हो तो कितनी देर लगेगी उसका भरोसा रखना हो चलिए शिद्यार्थियों के लिए कोई अलग शिविर आप करने वाले हैं या उनका कोई कोर्स भी आप करवाने वाले हैं ते? वो जल्दी सोचता हूँ की तुम्हारे लिए सब सन्यासियों के लिए एक अलग शिविर रखने का है एक तो वो करना ही है और अभी तुम तो वहाँ जो आजोल में जो सन्यासी है वो और बाहर जो सन्यासी है वो एक सात आठ दिन का तुम ही एक शिविर अभी पहले ले लो वहां वो शिविर तो सिर्फ तुम्हारे नृत्य तुम्हारे गीत इस सबके अभ्यास के लिए हो उसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है और तुम वहां ले डालो ताकि एक सात दिन की तुम्हारी थोड़ी सी समझ बढ़ जाए व्यवस्था में बांध नहीं लेना है लेकिन व्यवस्था का तुम्हें बोध हो जाए फिर तो सुखा रहेगी क्योंकि मेरा आगे से ख्याल ये है कि जहाँ भी मीटिंग होंगी अब और अब सब जगह मेरा ख्याल ये हो गया है कि नौ दिन से मीटिंग कम कहीं भी नहीं लेंगे तो अभी एक वर्ष तो गीता ही पूरा करना होगा तो पूरे गुजरात में करने का ख्याल है दो दो अध्याय इसके बाद जूनागढ़ फिर पोरबंदर फिर भावनगर फिर राजकोट फिर सुरेन्द्रनगर फिर अहमदाबाद फिर बड़ौदा नौ ज्यादा भी देना पड़ेगा दो अध्याय तो प्राथमिक तो थे तो हाँ। तो एक, एक तो जहाँ भी सेशन हो वहाँ जिनको भी संभावना जो आजोल में हो उनको तो सबको पहुँचा ही देना जो सन्यासी वहाँ आके रह रहे हैं आश्रम जो बाहर से भी मित्र आना चाहे उनको भी सेशन में पहुँचा देना तो वहाँ मेरे पहुँचने के तीन दिन पहले कम से कम पहुँच जाना है मंडली वो गाँव घर में जगा दे लोगों को कीर्तन करके मेरे लौटने के बाद भी तीन दिन रुकना है तीन दिन फिर गांव में धूप लगा देना साहित्य भी पहुँचा देना धुन भी पहुँचा देना तो मैं नौ दिन रहूंगा तुम्हें पंद्रह दिन सोलह दिन वहां रहना और एक ही सेशन एक महीने में होगा बाकी पंद्रह दिन फिर अजोल में जो काम चलेगा वो चलाना है अभी तो अपने पास थोड़े लोग हैं कल ज्यादा हो जाएंगे तो थोड़े से लोगों को भेजा है एक जगह थोड़े से लोगो को दूसरी जगह भेज दिया होगा और अभी गांव गांव भेजना शुरू करो जब कोई काम नहीं दो दो तीन दिन को भेजा कभी पूरी मंडली गांव में गई एक मंडली गांव में चक्कर लगाई एक दिन साहित्य भी दिया एक समझा दिया एक और यह ध्यान रखो कि जो हमारे मुल्क का मानस है उसका पूरा उपयोग करना है जो बीज हमें बोने हैं उसके लिए मुल्क की भूमि का पूरा उपयोग करना गांव है वहां कृष्ण से प्रेम है तो कृष्ण के गीत का धर्म की खबर पहुंचा गांव मुसलमानों का है सूफियों के गीत का सीखना पड़ेगा सिख्ता नहीं और बहुत आनंदपूर्ण है बहुत आनंदपूर्ण है धर्म खबर पहुंचा गांव ईसाइयों का है तो, तो, तो, तो, तो कोई बात को तो, नहीं जीसस के गीत का उनको खबर पहुंचा वो सब तैयारी वहां तुम्हें कर जैन हिंदू मुसलमान ईसाई सिख कम से कम पांच तो फिलहाल कर लेने का है फिर धीरे धीरे और थोड़े से इन सब के दो दो चार चार गीत भी तैयार करने लेने नृत्य तैयार कर फिर तुम्हें लोग तुम्हें भेजूंगा कोई सूफी भेजूंगा वो तुम्हें दरवेश नृत्य सिखा जाएगा तो किसी को भेजूंगा वो तुम्हें कुछ और सिखा और जो भी सीखना जिससे मिल जाए वो सीखना है ना जल्दी सब किस्म के साधु आ जाएंगे वो नाथ बाबा कहाँ बैठे वो तुम्हें कुछ दिखाएंगे है, जो है तो अभी तुम समाज के अन्याय की फिक्र छोड़ दो अभी तो तुम समाज में धर्म को पहुंचाने की फिक्र करो वही समाज के अन्याय को तोड़ने का पॉजिटिव उपाय है अन्याय है ही इसलिए कि धर्म का भाव कम है उसको पहुंचाने की फिक्र तुम अन्यान्याय की फिक्र छोड़ो अभी वो पीछे की बात है जब तुम्हारे पास एक बड़ा वर्ग होगा तो हम तोड़ सकेंगे ग्रुप अन्याय के खिलाफ भी किसी दिन तुम्हें लड़ाया जा सकता है लेकिन उसकी ताकत इकट्ठी होनी चाहिए तभी लड़ाया लड़ाया जा सकता है बराबर उसमें तो कोई अड़चन नहीं है जैसे की गाँव में समझो कि सूदरों को जला के मार डाला है पर हमारे पास दस हजार सन्यासी जिस दिन होंगे दस हजार सन्यासियों को लेकर उस पूरे गाँव का हम बोल देंगे पर तुम्हारे पास सख्ती हो जाए उसके बाद सोचने की बात नहीं मोहने देंगे लेकिन ठीक है अभी तो हम नहीं कर सकते कुछ नहीं करने की हालत में करने में व्यर्थ ताकतवैर होती है उसमें कुछ लेना देना नहीं है कभी तो शक्ति तो को बढ़ाओ अभी तो बिल्कुल पॉजिटिव रखो सब विधायक अभी निगेटिव कुछ करना कोई उसकी चिंता नहीं लेना है वो दुखद है लेकिन हम पास अभी शक्ति नहीं है जब होगी तब तो हम उसको लग लेंगे बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि संन्यास को इतनी बड़ी बात मानता हूँ मैं कि लग्न मग्न इतनी छोटी बात ये ऐसे कि कोई आदमी पूछे कि सन्यास के बाद दतौन कर सकता बस है। तो ये तो ये तो ये तो इतना हंसकते हैं मेरे कोई मूल्य नहीं है उसको इतना सिग्निफिकेंट बना लिया हमने इसलिए हालांकि हमको नहीं लगता ना वो हंसी इसीलिए रही वो तो जहां से आती है वहां दतौन करना मुश्किल जैन सन्यासी दतौन नहीं कर सकते नहा भी नहीं सकता तो वो पूछता है जैन सन्यासी संन्यास के बाद नहा सकते नहीं प्रोटेस्टेंट फकीर है वो शादी करता है तो वहां कभी कोई नहीं पूछेगा कैथोलिक पहुंचेगा कि सास, सन्यासी शादी कर सकता है ये सन्यासी की बात है उसको शादी से ज्यादा परमात्मा के प्रति धन्यवाद देने का सुविधा दिखती शादी कर ले अगर शादी उसे धन्यवाद बन सकती तो बराबर कर ले अगर शादी सिर्फ कले और उपद्रव बनती तो करे ये उसकी निची बात है इससे हमें कुछ लेना देना हम ही करवा देंगे सब उसकी शादी में <laughs> उसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि सन्यासी में एक डायमेंशन और जोड़ा शादी सुधा सन्यासी, <laughs> सन्यासी।, सन्यासी होने में कोई पता नहीं तो कोई बात नहीं हम कोई, कोई बाधे नहीं डालना चाहते हम सन्यास को इतना परम और अल्टीमेट समझते हैं उसमें कोई छुद्र बात बीच में लाने सन्यास को बहुत नीचे उधार इतना महत्वपूर्ण तो मामला है उसमें कुछ भी बाकी सब इतना छुट रहे कोई उसकी गिनती ही करने की जरूरत नहीं हम गिनती ही नहीं करेंगे उसकी कठिन पड़ेगा कि हमारा मुल्क बहुत दिन गिनती किया लेकिन तोड़ लेंगे दो साल में उसको पर चलिए वो टूट जाए नियमित रूप से ध्यान साथ साहित्य का अध्ययन करता है इसलिए रुचि की बात है अगर रुचि की बात है ध्यान तो प्रत्येक को करना है रुचि की बात नहीं क्योंकि तो किसी तरह का आदमी हो ध्यान सबके लिए अर्थपूर्ण है बाकी सब रुचि की बात किसी आदमी को हो सकता है अध्ययन रुचि करो किसी को हो सकता है कि रुचि कर, करे, वो आश्रम, किसी को रुचिक है कि वो हारमोनियम बजाय हारमोनियम बजाना सीखे वो जो समय उसके पास बचता है निजी वो उसको हम उसपे छोड़ देंगे कम से कम चार घंटे आश्रम में वो उत्पादक श्रम करेगा वो निजी नहीं है वो आश्रम के लिए है उसमें वो जो कर सकता है वो हम उससे लेंगे लेकिन कोई न कोई काम लेंगे वो चाहे खेती करे चाहे बागवानी करे चाहे स्कूल में पढ़ाए चाहे अस्पताल में सेवा करे चार घंटे वो ऐसा कर्म करे जिससे उसकी रोटी रोजी कपड़ा और उसके रहने की सारी व्यवस्था निकलती हो ताकि हम किसी के सामने हाथ जोड़ के कभी भी खड़े न हो अगर कोई देने भी आश्रम को आए तो हाथ जोड़ के देने आए हम नहीं लेने उससे जाए क्योंकि जो आश्रम समाज पर निर्भर हुआ वो बदतर हो जाता है क्योंकि जो उसे एक पैसा देता है कोई पैसा जब हम मांगने की हालत में होते हैं तो सशर्त आता है उसमें शर्त होती चाहे कोई कहे चाना न कहे तो हम कोई सशक्त पैसा लेंगे नहीं तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी और तभी व्यापक हो भी सकता जब हम खुद मेहनत करें तो वहां इंडस्ट्री और सब धीरे धीरे जमाएंगे चार घंटा प्रत्येक को करना ही जाकर हमको ही लगे कि ये चार घंटा इससे खेत में काम करवाना उचित नहीं है क्योंकि ये चार घंटा अगर साहित्य निर्माण में दे तो ज्यादा काम का तो हम उसे रोकेंगे वह कम्यून रोकेगी हमें लगे कि इस आदमी का चार घंटे बागवानी में खराब करवाना ठीक नहीं है हमारे आश्रम को इससे ज्यादा उपयोग होगा अगर ये चार घंटा पढ़े तो हम कहेंगे कि वो पढ़े मगर बाकी जो समय बचता है उसमें उसकी मौत वो अपनी मौत जो जो जिसकी रुचि है वैसा करे और सब रुचियों के लोग आएंगे धीरे धीरे तो कई रुचियां वहां विकसित हो जाएंगी वो सारा काम और विविध रुचियों की तो ही फायदा होगा क्योंकि तो हम सबको जरूरत है कोई पढ़ेगा कोई लिखेगा कोई एडिट करेगा कोई गीत गाएगा कोई संगीत वो सबकी हमें जरूरत पड़ेगी कोई नाटक में रुचि रखता है तो कुछ नाटक बनाए ड्रामा तैयार करे कोई अभिनय में रुचि रखता है तो उसकी तैयारी करे क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बड़ा होता जाएगा तो जैसे मैं किसी गाँव में जाता हूँ तो मैं चाहूंगा कि दो सन्यासी वहां उतार दिए ड्रामा भी करेंगे वो नृत्य भी करेंगे वो समझाएंगे भी वो कॉलेज में भी जाएंगे सड़कों पर नाचेंगे भी वो पूरे गांव को सब तरफ से घेर लेंगे वो पंद्रह दिन उस गांव में रह जाएंगे तो उस गांव के प्राणों में सब कोनों से गुज़र जाएंगे यानी उस गांव में किसी भी रुचि का आदमी बच नहीं सकेगा <laughs> उस गाँव में रुचि वाले ना किसी को गीता में रुचि किसी को है नहीं उसको भजन में रुचि वो भजन में किसी को ना भजन गीता में किसी को नाटक देखना थन्याटक देखना नाटक सन्यासी भी कहो उसमें वो बुद्ध की कथा दोहराया कृष्ण की, की कथा लाया करें वो उसकी सोच की बात करें उन सब और एक साल है। अब सन्यासी को आपने जो कही है सब साधना तो है तो इसके अलावा भी ध्यान की गहराई के लिए और कोई तो साधना करनी है नहीं, बस ध्यान ही करना है और सब सन्यासियों को धीरे धीरे इक्कीस दिन के ध्यान का प्रयोग और रोज़ एक ही तरह का ध्यान करना चाहिए आज किया हाँ तुझे जैसा अच्छा लगे <laughs> पर तो वो के कर, कर थी सकती है लेकिन तीन महीने अगर एक ही तरह का करेगी तो ही ज्यादा फायदा जल्दी होगा जैसे हम संकल्प करते हैं कि मैं रोज ध्यान करूँगी दूसरे दिन संकल्प भी मत कर रोज कर का कर है वो ध्यान तो रोज़ जानिए भर का उसको तो वैसा समझ लें भोजन है ये थे है। तो है, तो तो एक हैं समझना नव संन्यास क्या नंबर थ्री इस साप्ताहिक ललित आयोजन में आज आप आचार्य श्री रजनीश जी की बातचीत सुनिए जिसका विषय है सन्यास मेरी दृष्टि में मनुष्य है एक बीज अनंत संभावनाओं से भरा हुआ बहुत फूल खिल सकते हैं अलग अलग प्रकार के बुद्धि विकसित हो मनुष्य के तो विज्ञान का फूल खिलता है और हृदय विकसित हो तो काव्य का और पूरा मनुष्य ही विकसित हो जाए तो सन्यास का सन्यास है समग्र मनुष्य का विकास और पूर्व की मनुष्यता ने पूर्व के प्रतिभा ने जगत के विकास को जो दान दिया है वह सन्यास है सन्यास का अर्थ है जीवन को एक काम की भांति नहीं वरन एक खेल की भांति जीना जीवन नाटक से ज्यादा न रह जाए बन जाए एक अभिनय जीवन में कुछ भी इतना महत्वपूर्ण न रह जाए कि चिंता को जन्म दे सके दुख हो या सुख पीड़ा हो संताप हो जन्म हो या मृत्यु संन्यास का अर्थ है इतनी समता में जीना हर स्थिति में कि भीतर कोई चोट ना पहुंचे अंतरतम में कोई झंकार भी पैदा ना हो अंतरतम ऐसा अछूता रह जाए जीवन की सारी यात्रा से जैसे कमल के पत्ते पानी में रहकर भी पानी से अछूते रह जाते ऐसे अस्पर्शित ऐसे असंग ऐसे जीवन से गुजरते हुए भी जीवन के बाहर रहने की कला का नाम सन्यास है यह कला बहुत विकृत भी हुई जो भी इस जगत में विकसित होता है उसकी संभावना विकृत होने की भी होती है सन्यास विकृत हुआ संसार के विरुद्ध खड़े हो जाने के कारण संसार की निंदा संसार की शत्रुता के कारण संन्यास खिल सकता है वापिस फिर मनुष्य के लिए आनंद का मार्ग बन सकता है संसार के साथ संयुक्त होकर संसार को स्वीकृत करके संसार को विरोध करने वाला संसार की निंदा और संसार को शत्रुता के भाव से देखने वाला संन्यास अब आगे संभव नहीं होगा उसका कोई भविष्य नहीं है है भी रुग्ण वैसी दृष्टि यदि परमात्मा है तो यह संसार उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है इसे छोड़कर इसे त्याग कर परमात्मा को पाने की बात ही ना समझिए इस संसार में रहकर ही इस संसार से अछूते रह जाने की जो सामर्थ्य विकसित होती है वही इस संसार का पाठ है वही इस संसार की सिखावन है और तब संसार एक शत्रु नहीं वरन एक विद्यालय हो जाता है और तब कुछ भी त्याग करके सचेष्ट रूप से त्याग करके छोड़कर भागने की पलायनवादी वृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता वरन जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार में आनंदपूर्वक प्रभु का अनुग्रह मानकर जीने की दृष्टि विकसित होती है भविष्य के लिए मैं ऐसे ही सन्यास की संभावना देखता हूं जो परमात्मा और संसार के बीच विरोध नहीं मानता कोई खाई नहीं मानता वरुण संसार को परमात्मा का प्रगट रूप मानता है और परमात्मा को संसार का अप्रगट छिपा हुआ प्राण मानता है संन्यास को ऐसा देखेंगे तो वो जीवन को दीनहीन करने की बात नहीं जीवन को और समृद्ध और संपदा से भर देने की बात है असल में जब भी कोई व्यक्ति जीवन को बहुत जोर से पकड़ लेता है तभी जीवन कुरूप हो जाता है इस जगत में हम कुछ भी जोर से पकड़ेंगे वही कुरूप हो जाएगा और जिसे भी हम मुक्त रख सकते हैं स्वतंत्र रख सकते हैं मुठ्ठी बांधे बिना रख सकते हैं वही इस जगत में सौंदर्य को श्रेष्ठता को शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है जीवन के सब रहस्य ऐसे हैं जैसे कोई मुट्ठी में हवा को बांधना चाहे जितने जोर से बांधी जाती है मुट्ठी हवा मुट्ठी के उतने ही बाहर हो जाती है खुली मुट्ठी रखने की सामर्थ्य हो तो मुट्ठी हवा से भरी रहती है और बांधी मुट्ठी की हवा से खाली हो जाती है उल्टी दिखाई पड़ने वाली उलट बांसी सी ये बात कि मुट्ठी खुली हो तो भरी रहती है और बंद की गई हो बंद करने की आकांक्षा हो तो खाली हो जाती है। जीवन के समस्त रहस्यों पर लागू होती है कोई अगर प्रेम को पकड़ेगा बांधेगा प्रेम नष्ट हो जाएगा कोई अगर आनंद को पकड़ेगा बांधेगा आनंद नष्ट हो जाएगा और कोई अगर जीवन को भी पकड़ना चाहे बांधना चाहे तो जीवन भी नष्ट हो जाता है संन्यास का अर्थ है खुली हुई मुट्ठी वाला जीवन जहां हम कुछ भी बांधना नहीं चाहते कुछ भी रोकना नहीं चाहते प्रवाह और सतत नए की स्वीकृति और कल जो दिखाएगा उसके लिए भी परमात्मा को धन्यवाद का भाव बीते हुए कल को भूल जाना है क्योंकि बीता हुआ कल अब स्मृति के अतिरिक्त तो और कहीं भी नहीं जो हाथ में है उसे भी छोड़ने की तैयारी रखनी है क्योंकि इस जीवन में सब कुछ क्षण है जो अभी हाथ में है क्षण भरबाद हाथ के बाहर हो जाएगा जो श्वास अभी भीतर है क्षण भरबाद बाहर होगी ऐसा प्रवाह है जीवन इसमें जिसने भी रोकने की कोशिश की वही ग्रस्त है और जिसने जीवन के प्रवाह में बहने की सामर्थ्य साध ली जो प्रवाह के साथ बहने लगा सरलता से सहजता से असुरक्षा में अनजान में अज्ञात में वही सन्यासी है सन्यास के तीन बुनियादी सूत्र ख्याल में ले लेने जैसे हैं पहला जीवन एक प्रवाह है उसमें रुक नहीं जाना ठहर नहीं जाना वहीं वहां कहीं भी घर नहीं बना लेना है एक यात्रा है और जीवन में पड़ाव हैं बहुत लेकिन मंजिल कहीं भी नहीं मंजिल जीवन के पार परमात्मा में है दूसरा जीवन जो भी दे उसके साथ पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण अनुग्रह क्योंकि जहां असंतुष्ट हुए हम तो जीवन जो देता है उसे भी छीन लेता है और जहां संतुष्ट हुए हम जीवन जो नहीं देता उसके भी द्वार खुल जाते हैं और तीसरी बात जीवन में सुरक्षा का मोह न रखना सुरक्षा संभव नहीं है तथ्य ही असंभावना का है असुरक्षा ही जीवन है सच तो ये है सिर्फ मृत्यु ही सुरक्षित हो सकती है जीवं तो असुरक्षित होगा ही इसलिए जितना जीवंत तो व्यक्तित्व होगा उतना असुरक्षित होगा और जितना मरा हुआ व्यक्तित्व होगा उतना सुरक्षित होगा सुना है मैंने एक सूफी फकीर मुला नसरुद्दीन ने अपने मरते वक्त वसीयत की थी कि मेरी कब्र पर एक दरवाजा बना देना और उस दरवाजे पर कीमती से कीमती बजनी से बजनी मजबूत से मजबूत ताला लगा देना लेकिन एक बात ध्यान रखना दरवाजा ही बनाना मेरी कब्र के चारों तरफ दीवाल मत बनाना कब्र पर दरवाजा बना है आज भी नसरुद्दीन की कब्र पर दरवाजा खड़ा है बिना दीवालों के ताले लगे हैं जोर से मजबूत चाबियां समुद्र में फेंक दी गई ताकि कोई उन्हें खोज न ले नसरुद्दीन की ये मरते वक्त आखिरी मजाक थी एक सन्यासी की मजाक संसारियों के प्रति हम भी जीवन में कितने ही ताले डालें, सिर्फ ताले ही रह जाते हैं चारों तरफ जीवन असुरक्षित है सदा कहीं कोई दीवाल नहीं है जो इस सत्य को स्वीकार करके जीना शुरू कर देता है कि जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है असुरक्षा के लिए मैं राजी हूँ मेरी पूर्ण सहमति है वही सन्यासी है और जो असुरक्षित होने को तैयार हो गया निराधार होने को उसे परमात्मा का आधार उपलब्ध हो जाता है